गर्ग संहिता माधुर्य खंड पंद्रवा अध्याय पुरी आदि की वनिताओं का गोपी रूप में प्रागट्य तथा भगवान के साथ उनका रासविलास मानधाता और सौभरी के संवाद में यमुना पंचांग की प्रस्तावना नारद जी कहते हैं राजन ब्रज में शोणपुर के स्वामी नंद बड़े धनी थे मिथलेश्वर उनके पाँच हजार पत्नियाँ उनके गर्भ से समुद्र संभवा लक्ष्मी जी की वे सखियाँ उत्पन्न हुई जिन्हें मत्स्यावतारधारी भगवान से वैसा वर प्राप्त हुआ था नरेश्वर इनके सिवा और भी विचित्र औषधियां जो पृथ्वी के दोहन से प्रकट हुई थी, वहां गोपी रूप में उत्पन्न हुई वरहिस्मती पुरी की वे नारियाँ भी जिन्हें महाराज पृथ्वी का वर प्राप्त था जाति स्मरा गोपियों के रूप में व्रज में उत्पन्न हुई थी तथा नारायण के वरदान से अप्सराएं भी गोपी रूप में प्रकट हुई थी सूतलवासिनी दैत्य नारियाँ वामन के वर से तथा नाग राजाओं की कन्याएं भगवान शेष के उत्तम वर से ब्रज में उत्पन्न हुई दुर्वासा मुनि ने उन सबको अद्भुत कृष्णा पंचांग दिया था जैसे यमुना जी की पूजा करके उन्होंने श्रीपति का वर रूप में वर्ण किया एक दिन की बात है मनोहर वृंदावन में दिव्य यमुना तट पर जहाँ नर कोकिलों से सुशोभित हरे भरे वृक्ष समुदाय शोभा दे रहे थे भ्रमरों के गुंजार गुंजारव के साथ कोकिलों और सारसों की मीठी बोली गूंज रही थी वासंती लताओं से आवृत तथा शीतल मंद सुगंध वायु से परिसीवित मधुमास में उन गोपांगनाओं के साथ मदन मोहन श्याम सुंदर श्रीहरि ने कल्प वृक्षों की श्रेणी से मनोरम प्रतीत होने वाले कदम्ब वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में झूला झूलने का उत्सव आरंभ किया वहां यमुना जल की उत्ताल तरंगों का कोलाहल फैला हुआ था वे प्रेम विभला गोपांगराए श्रीहरि के साथ झूला झूलने की क्रीड़ा कर रही थी जैसे रति के साथ रतिपति पति कामदेव शोभा पाते हैं उसी प्रकार करोड़ों चंद्रों से भी अधिक कांतिमती कीर्ति कुमारी श्री राधा के साथ वृंदावन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे इस प्रकार जो साक्षात परिपूर्णतम नंद नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी उन समस्त गोपांगनाओं के तप का क्या वर्णन हो सकता है नागराजों की समस्त सुंदरी कन्याएं जो गोपी रूप में उत्पन्न हुई थी मनोहर चैत्र मास में यमुना के तट पर श्री बलभद्र हरि की सेवा में उपस्थित थे राजन इस प्रकार मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया जो परम पवित्र तथा समस्त पापों को हर लेने वाला है अब पुनः क्या सुनना चाहते हो भोलास्व बोले मुने प्रभो दुर्वासा का दिया हुआ यमुना जी का पंचांग क्या है जिससे गोपियों को गोविंद की प्राप्ति हो गई उसका मुझसे वर्णन कीजिए श्री जी ने कहा राजन इस विषय में विजन एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है अयोध्या में मानधाता नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राज शिरोमणि उस पुरी के अधिपति थे एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए और विचरते हुए सौभरी मुनि के सुंदर आश्रम पर जा पहुँचे उनका वह आश्रम साक्षात वृंदावन में यमुना जी के मनोहर तट पर स्थित था वहां अपने जामाता सौभरी मुनि को प्रणाम करके मानधाता मानधाता ने कहा मानधाता बोले भगवन आप साक्षात सर्वज्ञ हैं परावर वेदताओं में श्रेष्ठ हैं और अज्ञानांधकार से अंधे हुए लोगों के लिए दूसरे ध्रुव्य सूर्य के समान हैं मुझे शीघ्र ही ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए जिससे इस लोक में संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न राज्य बना रहे और परलोक में भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो सौभरी बोले राजन मैं तुम्हारे सामने यमुना जी के पंचांग का वर्णन करूँगा जो सदा समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा श्री कृष्ण के सारूप्य की प्राप्ति कराने वाला है यह साधन जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वह अस्त भाव को प्राप्त होता है वहाँ तक के राज्य की प्राप्ति कराने वाला तथा यहाँ श्री कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला है सूर्य वंशेंद्र किसी भी देवता के कवच स्तोत्र सहस्त्र नाम पटल तथा पद्धति ये पांच अंग विद्वानों ने बताए हैं इस प्रकार से गंग सीता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद भवलासु संवाद में सौभरी और मानधाता का संवाद तथा बर्हिस्मती पुरी की नारियों अप्सराओं सुतलवासिनी असुर कन्याओं तथा नागराज कन्याओं के गोपी रूप में उत्पन्न होने का उपाख्यान नामक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ